रख बैठी कह कटुबानी सुनत कठिन तायतिय कुभ कमान बचन सरनाना मन हो महिप मृदुलक्ष समा पन कई कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी जीव धनुष है वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशान के समान हैं इस सारे साथ समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्क भानु कुल भानु राम सहज य नंदनिधानु बोले बचन बिगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु भाग विभूषण चुन जनन सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन यनुरागी तनय मात पितुतोष निहारा दुर्लभ जान सकल सन सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही हों हे माता सुनो वह पुत्र बलभागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जन्य सारे संसार में दुर्लभ है मुनि गण मिलन सुबहुरे सम्मत जननी तोर वन में विशेष रूप से मुनियो का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जन तुम्हारी सम्मति है भरत प्राण प्रिय पाव ही राज विधि सब बिधि मोहि सन मुख आज जो नाऊ बन ये हुई मोह समाजा से वही अरण कलप तरुगे परि हरि अमृत लही बिछु मांगे ते न पाई अस समय चुका देखु विचार मातु मन माहि और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है मेरे अनुकूल है यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए से वह जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं हे माता तुम तो मन में विचार करके देखो वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे अम, एक दुख निपट सेखे नर नायक देखी थोरही बात दुख भारी होती मह तारी राउ धीर गुन उद्यगा मोहिते कछु बड़ अपराधो जाते मोहिन कहत कछु राव मोर सपत तो कहु सत्य हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते तुम्हें मेरी सौगंध है माता तुम सच सच कहो सहज सरल रघुबर बर बचन कुमत कुटिल कर जान, चलें जो कजल रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कई कई टेढ़ा ही करके जान रही है जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोग उसमें टेढ़ी ही चलती है